श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद एक सौ अक्टूबर अठारह सौ पचासी सर्वधर्म समन्वय बलराम के लिए चिंता श्री हरिवल्लभ वसु श्री रामकृष्ण श्याम पुकुर वाले मकान में चिकित्सा के लिए भक्तों के साथ ठहरे हुए हैं आज शनिवार है आश्विन की कृष्णा अष्टमी 31 अक्टूबर अठारह दिन के 9 बजे का समय होगा यहां दिन रात भक्तगण रहा करते हैं श्री राम कृष्ण की सेवा के लिए अभी किसी ने संसार का त्याग नहीं किया है बलराम परिवार श्री राम कृष्ण के सेवक हैं उन्होंने जिस वंश में जन्म लिया है वह बड़ा ही भक्त वंश है इनके पिता वृद्ध होकर अब श्री वृंदावन में अपने ही प्रतिष्ठित श्री श्याम सुंदर कुंज में रहा करते हैं उनके चचेरे भाई श्री हरिवल्लभ बसु और घर के दूसरे सब लोग वैष्णव हैं हरिवल्लभ कटक के सबसे बड़े वकील हैं उन्होंने जब यह के बलराम श्री राम कृष्ण देव के पास आया जाया करते हैं और विशेषकर स्त्रियों को ले जाते हैं तब वे बहुत नाराज हुए उनसे मिलने पर बलराम ने कहा था तुम पहले एक बार उनके दर्शन करो फिर ज्योत में आए मुझे कहना अतएव आज हरिवल्लभ आए हैं उन्होंने श्री राम कृष्ण को बड़े भक्ति भाव से प्रणाम किया श्री राम कृष्ण किस तरह बीमारी अच्छी होगी आपकी राय में क्या यह कोई कठिन बीमारी है हरिवल्लभ जी यह तो डॉक्टर ही कह सकेंगे श्री राम कृष्ण स्त्रियॉँ जब मेरे पैरों की धूली लेती हैं तब यही सोचता हूं कि भीतर तो वे ही हैं वे उन्ही को प्रणाम कर रही हैं इसी दृष्टि से मैं देखता हूँ हरिवल्लभ आप साधु हैं आपको सब लोग प्रणाम करेंगे इसमें दोस्त क्या है श्री राम के। हाँ वह हो सकता था अगर ध्रुव प्रहलाद नारद कपिल ये कोई होते पर मैं क्या कहूँ अच्छा आप फिर आइएगा हरी वल्लभ जी हम लोग आप ही खींच कर आएंगे। आप कहते क्यों हैं श्री हरी वल्लभ विदा होंगे प्रणाम कर रहे हैं पैरों की धूल लेने जा रहे हैं श्री रामकृष्ण ने पैर हटा लिए परंतु हरि बल्लभ ने छोड़ा नहीं जबरदस्ती उन्होंने पैरों की धूल ली। हरि बल्लभ उठे श्री रामकृष्ण उनकी खातिर करने के लिए उठकर खड़े हो गए कह रहे हैं बलराम बहुत दुख गर, दुख करता है मैंने सोचा एक दिन जाऊं, जाकर तुम लोगों से मिलूं, परंतु भय भी होता है कि तुम लोग कहीं यह न कहो कि इसे कौन यहाँ लाया हरी वल्लभ इस तरह की बातें कहीं किसने आप कुछ सोचिएगा नहीं हरी वल्लभ चले गए श्री राम कृष्ण मास्टर से उसमें भक्ति है नहीं तो ज़बरदस्ती पैरों की धूल क्यों लेता वह बात तो तुमसे मैंने कही भी थी कि भाव में मैंने डॉक्टर को देखा था तथा एक आदमी और था यह वही है इसीलिए देखो आया मास्टर जी सचमुच वह भक्त है श्री राम कितना सरल है श्री राम की बीमारी की हाल लेकर मास्टर डॉक्टर सरकार के पास साकारी टोला आए हुए हैं डॉक्टर आज फिर श्री रामकृष्ण को देखने जाएंगे डॉक्टर श्री रामकृष्ण और महिमाचरण आदि की बातें कह रहे हैं डॉक्टर महिमाचरण वह पुस्तक तो नहीं लाए जिसे उन्होंने दिखाने के लिए कहा था उन्होंने कहा भूल गया हो सकता है मैं भी प्रायः इसी तरह भूल जाता हूँ मास्टर उनका अध्ययन बहुत अच्छा है डॉक्टर तो फिर उनकी ऐसी दशा क्यों है श्री राम कृष्ण के संबंध में डॉक्टर कह रहे हैं केवल भक्ति लेकर क्या होगा अगर ज्ञान न रहा मास्टर श्री रामकृष्ण तो कहते हैं ज्ञान के बाद भक्ति है परंत उन परंतु उनके ज्ञान और भक्ति से आप लोगों के ज्ञान और भक्ति में बड़ा अंतर है वे जब कहते हैं ज्ञान के बाद भक्ति है तो उसका अर्थ यह है कि पहले तत्व ज्ञान होता है और बाद में भक्ति पहले ब्रह्म ज्ञान और बाद में भक्ति पहले भगवान का ज्ञान फिर उनके प्रति प्रेम आप लोगों के ज्ञान का अर्थ है इंद्रियजन्य ज्ञान श्री कृष्ण जिस ज्ञान की चर्चा करते हैं उसकी परख हमारे मापदंड द्वारा नहीं हो सकती परंतु आपका ज्ञान तो इंद्रियजन्य है उसकी परख हो सकती है डॉक्टर कुछ देर चुप रहे फिर अवतार के संबंध में बातचीत करने लगे डॉक्टर अवतार क्या है और पैरों की धूल लेना यह क्या है मास्टर क्यों आप भी तो कहते हैं कि अपनी साइंस की प्रयोगशाला में अन्वेषण करते समय ईश्वर की सृष्टि के बारे में सोचने से आपको भावावस्था हो जाती है और फिर आदमी को देखने से भी आप में उसी भाव का उद्देख होता है अगर यह ठीक है तो ईश्वर को फिर हम सिर क्यों न झुकावें मनुष्य के हृदय में ईश्वर है हिंदू धर्म के अनुसार सर्वभूतों में ईश्वर का वास है यह विषय आपको अच्छी तरह मालूम नहीं है सर्वभूतों में जब ईश्वर है तो मनुष्य को प्रणाम करने में क्या बुराई है श्री रामकृष्ण देव कहते हैं किसी किसी वस्तु में उनका प्रकाश अधिक है सूर्य का प्रकाश पानी में आईने में अधिक है पानी सब जगह है परंतु नदी और सरोवर में अधिक है नमस्कार ईश्वर को ही किया जाता है मनुष्य को नहीं गॉड इज़ गॉड नॉट मैन इज गॉड ईश्वर ही ईश्वर है मनुष्य ईश्वर नहीं ईश्वर को कोई साधारण विचार द्वारा समझ ही नहीं सकता सब विश्वास पर अवलंबित है यही सब बातें श्री रामकृष्ण कहते हैं आज डॉक्टर ने मास्टर को अपनी लिखी पुस्तक मनोविज्ञान शारीरिक साइकोलॉजिकल बेसिस ऑफ साइकोलॉजी फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ साइकोलॉजी की एक प्रति उपहार स्वरूप दी